shanti shanti om aham rashtri sangamani vasunam chikitushi prathama yajnyanam tam ma deva yad dhoopurtra bhurish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 क्योंकि इसका ऋषि और इसका देवता दोनों ही वागम भ्रणी है और हमने देखा है कि सब देवता किन किन क्षेत्रों में किस किस नाम से बुलाए जाते हैं तो यहाँ पर वागाम भ्रणी परमेश्वर की वाणी परमेश्वर की दिव्य वाणी परमेश्वर, परमेश्वर की दिव्य शक्ति उसका निरूपण है उसके द्वारा निरूपण है मंत्र का जो शब्दार्थ था वो हमने देखा अहम राष्ट्रीय संगमी वसुना वसु कहते हैं धन को ऐश्वर्य को संपत्ति को साधनों को जो भी जीवन के लिए बसने के लिए होने के लिए कारण हैं ऐसे जो चीजें हैं वो सब वसु हैं तो अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम इस समस्त संसार में वसुओं का जो ऐश्वर्यों का संगमन एकत्रीकरण करने वाली है उनको बनाने वाली है अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम दूसरी बात कहती है कि तुषि प्रथमा यज्ञ नाम जो भी कर्म है उनका जो ज्ञान सभी तरह के कर्मों का ज्ञान उसको देने वाली भी वही है कर्म से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है वो कर्म ज्ञान से सिद्ध होते हैं ज्ञान के बिना उन कर्मों का कोई महत्व तो नहीं है इस दृष्टि से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अहम राष्ट्रीय संग्रमणी वसूनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाम जो यज्ञी है ये जी कार्य हैं, ये जिये लोग हैं ये जी संदर्भ हैं उनमें उसका ज्ञान देने में वो सबसे प्रथम है सबसे पहली है तो ये हमने प्रथम पंक्ति के अर्थ के रूप में जाना और देखा था अब ये कहता है कि ताम्मा देवा व्यदू पुरुत्रा भूरी स्थात्राम देवता जो हैं, मेरे उस स्वरूप को कैसे करते हैं कैसे सजग्रह देखते हैं कैसे व्याप्त होता हुआ पाते हैं उसके लिए शब्द कहाँ है ताम देवा व्यदधु पुरुत्रा भूरिस्थात्र भूरिया वेशम यह तीन बातें कही गई हैं कहता है कि देवता लोग जो उसको हैं, ताम देवा पुरुत्रा व्यदधु जो देवता लोग हैं वो मुझे बहुत पुरु कहते हैं बहुत तो बहुत पुरुत्रा बहुत प्रकार से व्यदधु उसको उपस्थित करते हैं प्रस्तुत करते हैं दिखाते हैं अर्थात संसार में परमेश्वर की दिव्य वाणी को अनेक रूपों में देखा जा सकता है पुरुत्रा तो व्यद उसको कौन दिखाते हैं उसको देवता लोग दिखाते हैं अर्थात जो सामर्थ्य है जो संसार में संसार को बनाने चलाने की जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ ही परमेश्वर के स्वरूप का प्रकाशन करती हैं क्योंकि वो शक्तियां अनेक प्रकार की हैं इसलिए परमेश्वर से उसमें अनेक प्रकार से हम अवलोकन करते हैं देखते हैं उसके लिए दो विशेषण हैं वो विशेषण इस तरह से हैं ताम्मा देवा व्यदू पुरुत्र भूरी स्थात्र भूरिया भूरी स्थात्राम मतलब सब स्थानों पर बहुत स्थानों पर है और बहुत पदार्थों में व्याप्त है दो बातों को कहने का अभिप्राय क्या है ये दो विशेषणों को क्यों कहा गया है एक तो व्यापक है सर्वत्र है ये है स्थात्रम, सब जगह है और भूरिया वेशयंती, सब में है अर्थात सब जगह पर है और सब में है इसके लिए आप याद कीजिए ऋग्वेद के चालीसवें अध्याय के पहले मंत्र को ईशा वाक्य निदम सर्व यगत्याम जगत तेन त्यस्ते नुंजी था माँ गृध कश्य ये प्रसिद्ध मंत्र है जो बात यहाँ कह रहा है भूरी स्थात्र भूरिया वेशयंती अर्थत वो सब जगह पर है और सब में है तो वही बात वहाँ हमने देखी थी ईशा वास्तम सर्वम यह सब ईश्वर से व्यस्त है व्याप्त है आच्छादित है ईशावा से व्यंत जगत्याम जगत मतलब जो भी कुछ है जगती में इस बनाने वाले बहने वाले सर्जन कहने वाले प्रवाहमान इस संसार में तो जो कुछ भी है उसके लिए एक विशेष शब्द दिया कि जड़ या जो चेतन है वो जड़ और चेतन दोनों में व्याप्त है तो बाहर सब जगह पर है तो भूरी स्थाश्राम अंदर सब में है तो भूरिया वेशयंती अर्थात वो इतना सूक्ष्म है कि वो सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे कि वो सबके अंदर भी कैसे होता है सबके बाहर भी कैसे होता है क्योंकि जो चीज केवल बाहर होती है जो हमारे अंदर नहीं होती है हम उससे टकरा जाते हैं अब वो हमको हमारे लिए वो अवरोध उत्पन्न करती है वो हमको रोग देती है जैसे हम पृथ्वी या जो स्थूल चीज़ें हैं आप उनसे पार करना चाहें तो वो आपको रोक देते हैं अवरुद्ध कर देते हैं चाहे वो पृथ्वी है जल है अग्नि है वायु है किंतु जब आप आकाश में विचरण करते हैं तो आकाश आपको अवरोध उत्पन्न नहीं करता क्योंकि अवरोध स्थूल का किया जा सकता है जो सूक्ष्म है वो तो उसके अंदर से निकल जाता है जैसे आपके इस दूरभाष में जो ध्वनियां हैं आपके दूरदर्शन में जो तरंगे हैं वो स्थूल बाधाओं से रुकती नहीं है क्योंकि वो इतने सूक्ष्म हैं तो वो इन सब के अंदर से होकर जाती हैं। तो वैसे ही आकाश की जो तरंगें हैं वो इतनी सूक्ष्म हैं कि वो सब वस्तुओं में से व्याप्त होकर जाती हैं। तो इसलिए हमको हम आकाश में कज़वी विचरण करते रहे हमें बाधा नहीं आती जैसे हम जल में विचरण करते हैं जल थोड़े अंश में बाधक बनता है लेकिन किसी दीवार की तरह किसी पत्थर की तरह किसी पहाड़ की तरह हमको तो रोक नहीं देता हम उसके अंदर विचरण करते रहते हैं क्योंकि आप एक आपेक्षाकृत पृथ्वी से सूक्ष्म है और उससे भी सूक्ष्म पदार्थ होगा तो और अधिक विचरण कर सकते हैं और आकाश जो है वो सबसे सूक्ष्म है तो आकाश सबसे सूक्ष्म है इसलिए इसमें सभी वस्तुएं सहज भाव से विचरण कर सकती हैं आकाश किसी के लिए बाधा नहीं है कोई आकाश के लिए बाधा नहीं है बाधा तब होता है जब हमारा कुछ स्वरूप समान जैसा हो जब समान जैसा है ही नहीं तो बाधा होने का कारण ही नहीं है इसीलिए परमेश्वर जो है वो सब में व्यापक हो सकता है वो जैसे स्थूल पदार्थों में व्यापक होता है इसके लिए एक उदाहरण हमने आपको पहले समझाया था उसको हम बता देते हैं कि जैसे आप किसी मिट्टी के ढेले पर पानी डालते हैं तो पानी घेले की मिट्टी के अंदर चला जाता है किंतु वही पानी यदि आप लोहे पत्थर पर डालेंगे तो उसके अंदर नहीं जाएगा किंतु वही पत्थर या वही लोहा अग्नि में जब डाल जाता है तो अग्नि उस पूरे लोहे में या पूरे पत्थर में व्याप्त हो जाती है उसका अस्तित्व पूरे में दिखाई देता है तो वैसे ही परमेश्वर स्थूल से सूक्ष्म है और अति सूक्ष्म है अर्थात सबसे सूक्ष्म है तो सबसे सूक्ष्म है इसलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं में भी वो व्याप्त है विशेष रूप से हमारे पास जो सूक्ष्म है वो जो पदार्थ स्थल दिखाई देते हैं उनमें आकाश सबसे सूक्ष्म है वो कहते हैं कि इससे भी क्या सूक्ष्म है तो इससे भी जो सूक्ष्म है वो प्रकृति है तो प्रकृति में जो सबसे अधिक सूक्ष्म है उन पदार्थों से भी सूक्ष्म कौन सा है? है। है। तो तो तो पदार्थ हमारा आत्मा है, तो आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है। तो ये जो परम शब्द जोड़ा उससे यही पता लग रहा है कि वो आत्मा से कुछ अधिक है और जिन जो जो गुण आत्मा में हैं, वो सब गुणों में परमात्मा उससे अधिक है तो हम थोड़ी जगह पर है वो बहुत जगह पर है हम सूक्ष्म है वो हमसे अति सूक्ष्म है इसलिए जहां वो सब पदार्थों में रहता है स्थूल पदार्थों में रहता है वहां वो आत्मा का भी आत्म रहता है इसीलिए उसे कहा गया है जो आत्मा का ही आत्मा है जिससे सब पदार्थ जीवित होते हैं अतः जिस जड़ में भी जो क्रिया हो रही है वो उसी चेतन के आश्रय से हो रही है और जो परिवर्तन हो रहा है उसी के कारण हो रहा है इसलिए उसे कहा गया वो आत्मा का भी आत्मा है अर्थात जीवित आत्मा है उसका तो आत्मा है ही और जो समस्त पदार्थ है उनका भी वो आत्म रूप है अर्थात तो वो उसके नियम उसकी क्रिया उसकी उपस्थिति उन सब में परिवर्तन पैदा कर रही है यदि वो उसके अंदर न हो उसकी उपस्थिति न हो उसका नियम न हो उसकी चेतना उसके अंदर ना हो तो ये क्रिया जो हम कर रहे हैं वो नहीं होगी तो इस दृष्टि से कहा भूरी स्थात्राम भूरिया वेश वो परमेश्वर सब स्थानों पर व्यापक है और सब में व्यापक है तो सब में व्यापक और सब स्थानों पर व्यापक ये जो दो विशेषताएं हैं ये उसके उसको प्रकाशित करने वाली है उसको हर जगह पर हम देखते हैं हम जैसे संध्या के मंत्रों में देखते हैं कि वो प्राची में है वो दक्षिणा में है वो प्रतीचि में है वो उदीची में है वो ध्रुव में है वो ऊर्ध्व में है तो वो सब जगह पर उसकी उपस्थिति है तो जहाँ जहाँ उसकी उपस्थिति है वहाँ वहाँ उसका साक्षात्कार होगा उसकी वाणी मिलेगी हाँ उसके उसके लक्षण मिलेंगे उसकी पहचान मिलेगी तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि वो वाणी सब जगह पर कैसे है वाणी सब जगह पर उसकी उपस्थिति से है इसको एक और चीज से भी समझ सकते हैं बाकी सब स्थानों पर हमने परमेश्वर के स्वरूप को जाना और समझा तो परमेश्वर के जो स्वरूप को हम बता रहे हैं तो वो यहाँ जो दो स्वरूप बताए गए हैं वो अन्य मंत्रों में भी विस्तार से मिलते हैं हमारे यहाँ एक प्रकरण है कि ये परमेश्वर जिसको हम कह रहे हैं जिनकी प्रयोग जो देवता हैं संसार में जिनके सामर्थ्य से हमको पता लग रहा है वो सामर्थ्य के कारण जैसे उन देवताओं का नाम ये शब्द के रूप में संज्ञा के रूप में हम जानते हैं वैसे ही वो सारी संज्ञाएं परमेश्वर के लिए ही आती हैं उन्हीं गुणों के कारण जैसे वायु के सामर्थ्य से वायु नामक तत्व को हम संसार में जानते हैं इसी वायु नामक तत्व के गुण क्योंकि परमेश्वर में है इसलिए उसका भी नाम वायु है तो जो सब गमन करने से सबका वाहन करने से जो वायु है तो वैसे ही परमेश्वर सबोर गमन किया हुआ है इसलिए उसका नाम भी वायु है इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए दो तीन संदर्भ बड़े काम के है वो एक तो ऋग्वेद का है एक यजुर्वेद का है और इन दोनों से हमको पता लग जाता है कि ये जो शब्द हमको बाहर दिखाई देते हैं उनका आंतरिक स्वरूप जो परमेश्वर की वाचकता का स्वरूप है वो कैसा है ईश्वर की बहुत स्पष्ट सिद्धि के लिए है। हम ऋग्वेद के इकतीस बत्तीस अध्याय को देखते हैं उसमें ईश्वर के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है तो वो जो परमेश्वर का स्वरूप है वो उसमें एक इकतीसवे में तो सहस्रशीर्षा शीर्ष पुरुष ऐसे शब्दों में कहा है कि वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है लेकिन जब यजुर्वेद के बत्तीसवें अध्याय में उसकी चर्चा प्रारंभ की तो वहां पर कहा तदैवाग्नि तदादित्य सदवायु तदु चंद्रमा तदे व शुक्र सद ब्रह्म ताप सजापति तो तदैवाग्नि तदादित्य तद वायु अब यहाँ पर एक शब्द है वो अग्नि है वायु है प्रजापति है इंद्र है चंद्र है ये सब विशेषण दिए दयवाग्नि वो आदित्य है तदादित्य है। तद वायु वो वायु है तद चंद्रमा वो चंद्रमा है जैसे पीछे हमने इसका नाम में देखा था तो ये कहता है तदयवाग्नि तदादित्य तद वायु तदु चंद्रमा अब भाषा में जब हम समझ रखते हैं और भाषा को हमको हमारे को जानकारी होती है तो अर्थ समझना बड़ा आसान होता है हमारे जो सर्वनाम है ये नाम के स्थान पर काम में यदि पीछे किसी ने नाम उद्धत न ना किया हो नाम का हमें बोध न हो तो ये सर्वनाम किसी अर्थ की प्रती कराने में समर्थ नहीं है क्योंकि वह जो चीज़ है ये वह क्या जब तक पहले किसी ने बताया न हो तब इस वह का वो से संबंध बनता नहीं है वह से तो दुनिया के सभी व्यक्तियों का ग्रहण हो सकता है लेकिन हमें किसका करना है हमें हमें किस वह से किसको समझना है किससे मिलना है हमें उससे मिलना है तो उससे किससे मिलना है तो उसका जो संबंध है वो नाम से हुए बिना उसका कोई अर्थ नहीं बनता उससे कहने से कोई अर्थ नहीं निकलता नहीं है तो इस दृष्टि से इस बात को समझने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण है ऋषि दयान के साथ काशी में शास्त्रार्थ हो रहा था और शास्त्रार्थ हो रहा था मूर्ति पूजा पर ऋषि दयान का पक्ष था कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है क्योंकि हमारे लिए प्रामाण ग्रंथ वेद है और हम वैदिक धर्मी हैं तो वेद जिस धर्म को कहता है उसको ही स्वीकार करते हैं उसको ही मानते हैं उसको ही आदर्श प्रमाण स्वीकार करते हैं तो ये जो आदर्श प्रमाण है तो उस धर्म में कहाँ पर लिखा है तो वो जो हमको बताना होगा तो इसलिए वेद में जो चीज़ है या नहीं है इस आधार पर हमें निर्णय करना है कि ये काम हमें करना है या नहीं करना है इस दृष्टि से जब शास्त्रार्थ की बात आती है तो हमें कोई भी बात जो करना चाहते हैं हमारे को लगता है कि ये हमारे धर्म का अंग है धर्म का आधार है और इसको करने से होता है तब हमें उस आधार को बताना पड़ता है कि वेद में वो आधार कहाँ पर है तो इसलिए हमारे जीवन में जो मूर्ति पूजा का बड़ा भारी प्रभाव है उसका हमारे पास निरंतर हम उससे उलझे रहते हैं उसके समर्थन विपक्ष की बात करते रहते हैं तो वो वेद में कैसे और कहां पर है ये एक हमारा मूल प्रश्न है और यही प्रश्न स्वामी दयानंद के सामने था जिसको लेकर के उन्होंने काशी में शास्त्रार्थ किया और उस शास्त्रार्थ में जब सामने बात आई तो मुख्य बात यही आई की ये वेद में नहीं है लेकिन पूर्व पक्षियों का कथन था कि वेद में है तो वेद में है तो उसके लिए कोई प्रमाण होना चाहिए कोई मंत्र होना चाहिए जहां उसका कोई कथन किया गया हो लेख किया गया हो, वो स्थान होना चाहिए, वो शब्द होने चाहिए तो उन्होंने जो शब्द प्रस्तुत किए वो किए न सत्य प्रतिमा अस्थि ये जो शब्द है इससे हम कैसे समझते हैं तो इसको समझने के लिए ही यहाँ का जो प्रसंग है वेद का हमें समझने में आता है कि वो परमेश्वर है सब जगह पर है उसका कोई स्थूल एक देशी रूप नहीं हो सकता है ओ